रामाजा प्रश्न सष्ट सर्ग सप्तक एक रघुपति आयसुअमरपति अमय कपिभालु सकल आये सगुन सुभ सुम रघु राम कृपाल श्री की आज्ञा से देवराज इंद्र ने अमृत वर्षा करके सभी वानर भालुओं को जीवित कर दिया कृपालु राम का स्मरण करो यह शकुन सुख है साधर आनी जानकी हनुमान प्रभु पास प्रीति परस्पर समुभ सुकुन सुमंगल भाष हनुमान जी आदर पूर्वक श्री जानकी जी को प्रभु के समीप ले आए यह शकुन सुमंगल का निवास है परस्पर प्रेम रहेगा समय सुंदर सुकाल रहेगा सीता सपत प्रसंग शुभ शीतल भय किसान नेम प्रेम व्रत धर्म हित सगुण सुहावन श्री जानकी जान जी के शपथ ग्रहण का प्रसंग शुभ है उनके लिए अग्नि शीतल हो गया था नियम पालन प्रेम भक्ति व्रत एवं धर्माचरण के लिए शकुन उत्तम समझो मनमानिभाल सहित सानुज सदय चले भानुकूल सूर्य श्री रघुनाथ जी ने अभी बानर का सम्मान किया फिर आदर पूर्वक उसमें श्री जानकी जी लक्ष्मण जी तथा तो अपने दल सहित बैठकर अयोध्या को चले प्रश्न फल शुभ है हर सुमंगल गान अवध ना अवधल कल्याण देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और मंगल गान कर रहे हैं इस प्रकार से अयोध्या नाथ श्री राम अयोध्या चले यह शकुन कुशल मंगल तथा भलाई का सूचक है विदेश गया व्यक्ति सकुशल लौटेगा सिंधु सरोवर सरित गिरी कारन भूमि विभाग राम दिखावत जानक ही उमग उमग अनुराग श्री राम प्रेम की उमंग में आकर जानकी को समुद्र सरोवर नदियां पर्वत वन तथा विभिन्न भूभाग दिखला रहे हैं प्रश्न है तुलसी मंगल सगुन शुभ कहत जोह हंस बंस योत जय जय जय जानकी नाथ तुलसीदास दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं श्री वंश विभूषण श्री जानकी नाथ की जय हो जय हो जय हो यह शुभ शकुन मंगल बिलोक विमान नम कोक मन मुदित उदित लखी आकाश में दिमान को देखकर अयोध्या के सब लोग ऐसे आनंदित हो रहे हैं जैसे उदय होते सूर्य को देखकर कमल तथा चकवा पक्षियों का मन खिलुटता है प्रश्न पर शुभ है प्रिय मिलन होगा मिले गुरु जन जन ही जन परिजन हैत्रु को युद्ध में जीत कर श्री राम जानक और लक्ष्मण कुशल पूर्वक अयोध्या लौट आये वहां गुरुदेव से नगर के लोगों से तथा सेवक संबंधियों से मिलकर बड़े प्रेम से प्रभु भरस से अंक माल देकर मिले प्रश्न फल श्रेष्ठ है अवध एक अयोध्या के अनाथ तथा उजड़ उजाड़ और सभी माताओं की दुःख भरी दशा देख कर श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी सभी व्याकुल हो गए उन्हें बहुत दुख हुआ प्रियजनों के दुख से शोक होगा मिली मातुहित मित गुरु सनमान सबल हो सगुन सब समय विसमय हर सप्रिय संजोग अभियोग माताएं प्रेम से मिली प्रभु ने हितैषियों मित्रों तथा गुरुदेव सभी लोगों का सम्मान किया यह सकुन प्रियजन के मिलन एवं वियोग से होने वाले हर्ष एवं दुख का सूचक है अमर आनंदित मुनिमुदित मुदित, मुदित भुवन दशचार चार घर घर अवध बधाव मुदित नगर नारी देवता आनंद मग्न है मृिगढ़ प्रसन्न है चौदह भुवन हर्ष युक्त है अयोध्या के घर घर में बधाई बद रही है नगर के पुरुष स्त्री सब प्रसन्न है प्रश्न पर शुभ है दि गुरु की दोहा एक। ने विधि राज एक एक दोहा गुरुदेव दिन का विचार करके घुनाथ जी का वैदिक विधि से राज्याभिषेक किया यह एक दोहा समस्त श्रेष्ठ मंगल एवं सिद्धियों को देने वाला शकुन है भात भात उपहार लयी मिलत जुहारत भूप सब तुलसी अनूप। लोग नाना प्रकार के उपहार लेकर मिलते और विभिन्न करते हैं प्रभु ने सबका सम्मान करके उन्हें वस्त्राभरण पहनाए तुलसीदास जी कहते हैं कि यह अनुपम मंगल शकुन है सप्तक तीन जय धुनिकाहान सुर फूल भय राम राजा अवध सगुन से मंगल भूल देवता जय जयकार एवं मंगल दान करके द्वंद भी बजाते कल्प विक्ष के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं श्री राम अयोध्या नरेश हो गए यह शगुन श्रेष्ठ मंगलों की जड़ है भाल विभिषण की सपति पूजे सहित समाज भली भात सम्मान सबह विद्या किए रघुराज घुनाथ जी ने रक्षराज रक्षरा विभीषण तथा सुग्रीव का उनके के साथ सत्कार किया, किया। फिर उन विदा सुख सुख है। रामराज संतोष राम राजख सु तरसुर अभिमत भोग विलास। श्री राम के राज्य में सर्वत्र सुख संतोष है घर में तथा वन में सब कहीं सब प्रकार की सुविधा है वृक्ष कल्प वृक्ष के समान और पृथ्वी काम धेनु के समान मन चाह भोग बिलास देती है प्रश्न फल श्रेष्ठ है राम राज सब काम कह नी कही आक सकल सगुण मंगल कुशल हो रु बा श्री का राज्य सब कार्यो के लिए निसंदेह रूप से भला है यह सकुन सब प्रकार कुशल मंगल करने वाला है बाल भी बाका नहीं होगा कोई हानि नहीं होगा कुंभकर्ण रावण सरित मेघनाद से वीर ढय समूल विशाल तरह काल नदी के तीर कुंभकर्ण रावण तथा मेघनाद जैसे वीर नदी के किनारे विशाल वृक्ष के समान काल के वेग में जड़ के साथ गिर गए प्रश्न फल अशुभ है सगुल सरल रावण सरि सर कवित काल कराल सोच अशुगुण अशुभ जाय जी भजन जाल रावण के समान वीर को कुल तथा सेना के साथ भयकर काल ने अपना ग्रास बना लिया खा लिया यह अपसगुण अशुभ है हीनता प्राप्त होगी चिंता होगी और संकट में पड़कर प्राण जाएंगे अभिचल राज विभीषण दीन राजघुराज अजहु राज तुलसी सहित समाज महाराज श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को अभिचल सुस्थिर राज्य दिया तुलसी कहते हैं कि वे अब भी अपने समाज के साथ लंकापुरी में विराजमान हैं प्रश्न फल शुभ है सप्तक चार मंजुल मंगल मूर्ति मारूतपूत सकल सिद्धि कर कमल तल सुमिरत रघु भर दूत श्री पवन कुमार आनंद मय मंगलमय मनोहर मूर्ति हैं उन श्री रामदूत का स्मरण करने से सब सिद्धियाँ सफलताएं कर कमल के नीचे हाथ में प्राप्ति थी रहती है प्रश्न पर उत्तम है सघुन समय सुमिरत सुखद भरत या आ कर अनुचार स्वामी धरमृत प्रेमितिबा नि श्री भरत जी का सुंदर आचरण स्मरण करने से सुख देने वाला है इस समय का यह सकुन शामी आराध्य चुन्य धर्माचरण व्रत प्रेम भक्ति तथा नियम पालन को सफल करने वाला समझो दलित लखन लघु बंधु पद सुखद सगुन सबका विजय भूमि ग्राम गृह ला श्री लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी के सुंदर चरण स्मरण करने पर सबके लिए सुखदायी है यह सकुन शुभ है विजय भूमि तथा घर का लाभ होगा राम की सुबह समोह सुहा चित्त जब, चित जब चकोर के समान श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा का ध्यान करने वाला बन जाता है तब वही समय सुहावना मंगलकारी है राम राज्य तो सभी कार्यों के लिए शुभ है ही प्रश्न फल श्रेष्ठ है भूमि नंदनी पद पदमा काज पद सुमिरफल खेती सुफल प्रमुदित प्रजा सुराज श्री भूमि सुता जानकी जी के चरण कमलों का स्मरण करने से सभी कार्य शुभ फलदायक हो जाते हैं यह शकुन सूचित करता है कि अच्छी वर्षा होगी खेती भली भांति फलेगी फसल अच्छी होगी प्रजा सुशासन पाकर प्रसन्न रहेगी सेवक सखा सुबंधु नखन पद माथु के जिय प्रीत प्रतीत सुभ सगुन सुम्घल सात थ्री जी के चरणों में मस्तक झुकाकर सेवक मित्र तथा अच्छे भाई का हित करो प्रेम तथा विश्वास रहेगा यह शुभ शकुन परम हितकारी साथी की प्राप्ति बतलाता है राम नाम रति राम गति राम नाम विश्वास सुमरत सुभ मंगल कुशल तुलसी तुलसीदास श्री राम नाम में प्रेम हो श्री राम का ही भरोसा हो श्री राम नाम में ही विश्वास हो इनका स्मरण करने से शुभ फल एवं सब प्रकार से मंगल होता है कुशल रहती है इस स्मरण से ही तुलसी तुलसीदास हो गया